छांदोग्य उपनिषद की 27वीं कक्षा पिछली कक्षा में हमने चांदोग्य उपनिषद का चौथा प्रपाठक पूरा किया था यज्ञ को लेकर के वहां समझाया गया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 बैठा रहे इंद्रियों के अनुरूप नहीं चला जाए तो गाड़ी अब दोनों पहियों पर चलेगी ठीक तरह चलेगी वो यज्ज होगा और यज्ञ हमेशा ऊपर बढ़ाने के लिए होता है अच्छा करने के लिए होता है वो श्रेष्ठतम है अच्छाई के लिए है तो कुछ परोक्ष रूप से ये संकेत हमारे को दिया गया उपदेश दिया गया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 क्योंकि तो गलत कार्य तो कर नहीं रहा है वो पुण्य नहीं बन रहे है। लेकिन साथ में लाभ क्या है उधर जो कुसंस्कार पड़ रहे थे एशनाओं के वो संस्कार नहीं पड़ रहे हैं इसमें तो एक पक्ष में एक लाभ दिख रहा था और हानि अधिक दिख थी उसने कहा कि ये इस लाभ को लेने के लिए यदि इतनी हानि हो रही है तो मैं इस लाभ को ही नहीं लूंगा तो पुण्य ही नहीं करूंगा कोई बात नहीं कम से कम हानि तो नहीं होगी अधिक तो नहीं होगी उसको अधिक हानि दिखती है या आध्यात्मिक व्यक्ति की बात हो तो इसलिए अन्य ऋत्विक जब बोल रहे हों अन्य इंद्रियां वाणी कर्म इंद्रियां कर्मेंद्रिया इंद्रियां सब इंद्रियों का हमारा प्रतीक के रूप में हो गया वो जब बोल रहे हो विषयों से संपृक्त तो हो उपयोग कर रहे हो संपर्क में हो तो ब्रह्मा को मौन ही रहना होता है। अपने विवेक में उनके अनुसार नहीं बोलना है तब तो दोनों पहियों पर गाड़ी चल रही है संतुलित चल रहा है नहीं तो एक तरफ आ ही जाएगी जो संसार में भौतिकवादी व्यक्ति हैं इनको हम सांसारिक व्यक्ति कह देते हैं वो एक ही पहिए पे तो चल रहे हैं केवल एक पहिये पे चल रहे हैं और इनको छोड़ भी नहीं सकते उपयोग तो खाना पीना कुछ तो ये करना ही होता है उसको छोड़ देंगे तो भी एक पहिए आ जाएगी दोनों पहिए चलने चाहिए उपयोग होता रहे और मन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 आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा उपदेश है कथा तो कैर जैसी भी है लेकिन संकेत के रूप में हमें परोक्ष रूप से इन्होंने कुछ हमारे को बातें कही हैं जीवन आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए तो ये चौथे प्रपाठक को पीछे देखा था अब आगे देखते हैं पांचवा पंचम प्रपाठक उसका पहला खंड यह एक कथा आई है और उस कथा के माध्यम से भी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 जी इससे जो जेष्ठ बनता है वो श्रेष्ठ और जेष्ठ बिल्कुल एक ही अर्थ वाले हैं लेकिन आगे वृद्धस्य च वृद्ध शब्द को जब जय आदेश हो जाता है तो जेष्ठ बनता है यहां जो ये जेष्ठ शब्द है ये वृद्ध से वाला है आयु की दृष्टि से नहीं तो ये बिल्कुल समानार्थक हो जाते हैं ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च किसी प्रसंग में जो अर्थ श्रेष्ठ का है वही ज्येष्ठ का है गुणों की दृष्टि से लेकिन अलग अलग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 चकार से समुच दिया है यो हवई ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च जो जेष्ठ है आयु में बड़ा है और श्रेष्ठ भी है बड़ा भी है और गुणों में भी बड़ा है दोनों में <coughs> तो जेष्ठस्य हवई श्रेष्ठस्य भव जेष्ठस्य हवई श्रेष्ठस्य भवति तो वो जेष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है जो जेष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है अब श्रेष्ठ एक तो गुणों की दृष्टि से हो गया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 कह कि थोड़ा थोड़ा अंदर भी सुन लेता है वो ये भी है लेकिन मुख्य रूप से काम यह जन्म लेने के बाद में करती हूं और अंदर थोड़ा बहुत वो सुन लेता है इंद्रियों का कुछ काम भी हो जाता है तो हम मानेंगे श्वसन वहां पर मां के माध्यम से चल रहा होता है तो श्वसन केवल नाक से ही लेते हैं वही श्वसन नहीं है यह भी एक श्वसन होता है ऊपर से जो ले रहे हैं और दूसरा श्वसन कोशिका के स्तर पर होता है एक फेफड़े के स्तर का श्वसन है। एक कोशिका के स्तर पर श्वसन होता है कि यहां से जो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाती है वहां ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है शोषण आजकल जो क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी और इसमें पढ़ाया जाता है तो एक तो यह शोषण होता है और एक कोशिका के स्तर पर सेल के स्तर पर भी शोषण होता है वो भी बताते हैं दो तरह का होता है तो गर्भ में भी बच्चे में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 तो जो प्राण को जान लेता है वो खुद भी जेष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है अर्थात आयु में भी बड़ा हो जाता है वो और गुणों में भी बड़ा हो जाता है गुण भी बढ़ा लेता है और आयु भी बढ़ा लेता है दूसरा युहा वही वशिष्ठम वेदा, जो वशिष्ठ को जानता है वशिष्ठ है क्यों ऋषि भी हुए हैं लेकिन वशिष्ठ का मतलब है जो बसाने वालों में श्रेष्ठ है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 तो दुकान पे जाओ कहीं होटल में जाओ कहीं भी जाओ किसी गांव में जाओ अब वाणी से ही तो गड़बड़ हो जाती है तो और वाणी ढंग से हो तो मधुर प्रिय हो तो बसाने वाली हो जाती हो, लोग सहायता करते हैं वो सहायता करता है अब वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है तो वाणी को कहा वशिष्ठ है ये बसाने वाली है इतना महत्व तो दिया और जो वाणी के आधार पर चलते हैं वो वाणी से अपनी जीविका भी कमा लेते हैं वाणी के आधार पर जीविका कमा लेते हैं ना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 नेत्र के कारण से प्रतिष्ठा हो जाती है व्यक्ति की क्योंकि ये बसाने वाला होता है आदर दिलाने वाला होता है नेत्र की महत्ता बताया है, और नेत्र की इतनी महत्ता है कि इस लोक और परलोक तक इसका प्रभाव होता है इसके संस्कार बहुत पड़ते नेत्र से आगे देखिए चौथे में कहा योह वही संपदम वेदा जो संपद को जानता है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 कैसी कामनाएं देवाश्चर्य दैवाश्चर्य मानुषाश्चर्य देवी कामनाएं और मानुषी कामनाएं दोनों तरह की हो जाती हैं छोटी मोटी कामनाएं जो मनुष्यों को होती हैं अ मनुष्यों को हालांकि बड़ी बड़ी कामनाएं भी होती हैं पर वो छोटी ही होती हैं जितनी भी बड़ी हो वो हो, होती तो छोटी ही है वही तो शब्द स्पर्श रूपसगंध इसके आगे कहां जाता है यश पर चला जाता है थोड़ा लेकिन होती तो बहुत ही कि ऐसी सांसारिकी तो होती है कामनाएं तो मानुषिक कामनाएं तो छोटी छोटी ही होती हैं वो चाहे कितनी भी बड़ी हो कितना भी धन कमाने की सोचे वो होती तो छोटी ही कामनाएं और साथ में देवी कामनाएं भी कह दी तो उन सब कामनाओं को वो प्राप्त कर लेने वाला उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तो संपत्त क्या है तो श्रोत्र वा संपत्ति ये जो श्रोत्र है कान है ये संपत्ति है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 और एक दूसरा ये है कि जो श्रेष्ठ है जो सबसे अच्छा है उसको उस रूप से अपने को प्रस्तुत भी करना चाहिए और दूसरों को मानना भी चाहिए यह यथायोग्य व्यवहार में आ गया जब हम ये कहते हैं कि ये बड़ा मैं बड़ा वो क्या मैं बड़ा वो मैं क्या मैं बड़ा वहां अयथ योग्यता होती है इसलिए वह गलत है वह सोचता है कि मैं बड़ा वह सोचता है मैं बड़ा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 देखते चलो इस कथा को ये किसको कह देते तो प्राण तो बड़ा होना नहीं चाहिए ना है तो, तो आपने सुन रखा है पहले से <laughs> क्यों है प्राण बड़ा उसकी चर्चा आएगी अभी एक एक विवेचना हमारे सोचने की बात है ना ये तो उपनिषद तो संकेत में बातें करती हैं कथाएं हैं संकेत रूप में इन्हीं के वर्णन से क्या विशेषण दिया क्या बात दी वहीं से ही हम कुछ कुछ सूत्र निकाल लो तो निकाल लो यूं अगर मोटे तौर पे देखने लगोगे तो कई जगह लगेगा या कुछ भी नहीं निकल रहा है। और निकालना है तो वहां से कई चीजें निकालने अब पिछला वाला था वो ब्रह्म रहता है और वो ब्रह्मा और बोल देता है अब इसका क्या लेना देना हमारे से संकेत समझ लो तो ठीक है वहां पर हमारे को बात समझ में आ जाती तो रहस्यात्मक आए तो तो चलिए हम थोड़ा सा झगड़े में पड़े सुने झगड़े की बात करें महाभारत और कई जने कहते हैं कि घरों के अंदर चित्र लगाने चाहिए तो महाभारत का चित्र नहीं लगाना चाहिए आजकल वास्तु वाले बोलते हैं ना कई महाभारत का चित्र जिसमें रथ होता है श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और वो धनुष बाण लिए हुए हैं या सेनाएं है खड़ी हैं ऐसा ऐसा होता है ना बोले घर में महाभारत का चित्र लगाओगे तो महाभारत ही होती रहेगी दूसरे चित्र लगाने चाहिए अच्छे चित्र लगाने चाहिए महाभारत को गलत दृष्टि से देख अब उसमें अगर उपदेश को देख लें तो उपदेश बहुत अच्छा आई हूं तो बहुत अच्छी बातें हैं और युद्ध भी हो रहा है तो किसके लिए युद्ध हो रहा है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 तो भगवान कौन आ श्रेष्ठाई थी हमारे में कौन श्रेष्ठ है तो तान हो उनको प्रजापति ने कहा प्रजापति ने निर्णय नहीं दिया उन्होंने एक उपाय बता दिया एक कसौटी दे दी भले इसके आधार पे देख लो नहीं तो सीधा के भी तो प्रजापति कह सकता था कि ये श्रेष्ठ है वो क्या बोलता है कि यस्मिन वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठ तरम इवा दृश्य जिसके यहां से चले जाने पर यह शरीर पापिष्ठ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 तो वाणी ने कहा ठीक है मैं ही अपनी श्रेष्ठता सबसे पहले से तय करती हूं तो शरीर से बाहर चली गई निकल गई क्योंकि ये देखना था उसके बाहर जाने पे शरीर की क्या हालत होती है तो निकल गई सात संवत्सरम प्रोश्य पर्यत्य उचा एक साल तक बाहर रह करके और फिर वापस आई एक साल तक सुध नहीं ली शरीर की तो बोले कि कथम अशकत रिते मत जीवितों तो उसने आके देखा ये तो शरीर जी रहा है वैसे का वैसे ही वाणी चली गई तो भी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 पश्चनतः चक्षुषा चक्षु से देखते हुए श्रृणवंत श्रोत्रेना श्रोत्र से सुनते हुए और ध्यान तो मनसा मन से ध्यान यानी चिंतन करते हुए जैसे गूंगा व्यक्ति बिना बोले बाकी सब करते हुए रहता है ऐसे हम भी रह लिए तो वो आकर के प्रविवेश हवाक वाणी वापस आकर के बैठ गई बोले ठीक है अपना जो उसको जौहर दिखाना था दिखा लिया आके बैठ गई अब दूसरों को मौका आया तो आगे देखिए नवा चक्षुर हो चक्रवा चक्षुर ने कहा कि अब मैं जाती हूं निकल गई शरीर से वो भी एक साल वैसी की वैसी कथा है तत्संवत्सरम प्रोश्य परियत्य उवाच कथम अशकत रिते मत जीवितों मिती आपसे एक वर्ष तक मेरे बिना कैसे जी दिया वापस लौट के आ गई शरीर चल रहा था उन्होंने कहा यथा अंधा अपश्यंत जैसे अंधे व्यक्ति बिना देखे हुए रहते हैं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 श्रोत्र भी निकल के चला गया बाकी कथा वैसी की वैसी है तत्संवत्सरम प्रोश्य प्रेत्य प्रेत्यवाच कथम अशकत रिते मत जीवितों मेरे बिना एक साल कैसे जीते जी गए तो बोले यथा बधिरा अश्रणव था जैसे बहरे लोग बिना सुने रह लेते हैं बाकी सब तो झूंका तो ही चल रहा था प्राणंतः प्राणे न वदंतो वाचा पश्यंत चक्षुषा तो मनसा एवं मिति श्रोत्र वो भी आके बैठ गया बोले ठीक है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 बचपन को सब याद करते हैं। तो बचपन जैसा अच्छा कोई चीज नहीं है कोई चिंता नहीं कोई नहीं कोई द्वेश नहीं कितना अच्छा है बचपन तो जवान हो चाहे बूढ़ा पे हो तो उतना नहीं बचपन बचपन के दिन भुला ना देना याद रखने होते हैं और बहुत स्मरण कर करके हम बहुत खुश होते हैं लेकिन अभी बच्चा बना दो तो बनना चाहेंगे तो कई तो कहेंगे हाँ आप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 आध्यात्मिक दृष्टि से एक संकेत रूप में कुछ कहना चाह रहे हैं अब यूं तो कहें कि वहां वाक चली जाती है और चक्षु चले जाते हैं ऐसा भी कहां पर होता है यूं और एक साल जाकर के फिर लौट करके आ जाए ऐसा भी नहीं होता है। होने को तो अगर एक समझाने के लिए बात है केवल तो वो भी आकर के बैठ गया बोले तो जैसे बच्चे जीते हैं वैसे हम जी दिए कोई बात नहीं थोड़ी तो न्यूनता सब में आ रही है अब बच्चा कौन पुराना बच्चा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 खिद वैसे तो दुखी होने में या कष्ट देने के अर्थ में है विचलित करने के लिए है लेकिन वहां पर त्रप्त त्रस्त करने परिघात अर्थ में होता है वो उसको हिला दे जैसे कि छीन ले उसको वहां से हटा ले उत्खित एवं इतरान प्राणान समखितत् अन्य प्राणों को उसने खिन्न कर दिया त्रस्त कर दिया निकलने की सोची उसे में ही बाकी सारे प्राण खिन्न हो गए फिर क्या हुआ तो तम ह अभि समेत्य ऊंचू उसको सब मिल करके ये जो बाकी इंद्रियां थी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अंतरकरण वो आकर के उसके बोले भगवान एधी हे उसको संबोधित करते हुए कि आप रहो यहीं आओ तुम न श्रेष्ठ हो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 और यूं भी जीवन नहीं है तो भी बोल नहीं सकते आगे अतहीनम चक्षु उवाचा अब उसके पास चक्षु जाकर के बोला यद हम प्रतिष्ठास्मि जो मैं प्रतिष्ठा हूं हूं मैं प्रतिष्ठा अभी भी मान रहा है वो लेकिन तुम तो तत्प्रतिष्ठा हसी तू उसकी भी प्रतिष्ठा है यानी मेरी भी प्रतिष्ठा है तू प्राण को कह रहे तू मेरी भी प्रतिष्ठा है अपने से भी बड़ा उसको मान रहा अब यह जो वशिष्ठ संज्ञा थी वह किसकी हो गई मुख्य प्राण की जो कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ था वो ही वशिष्ठ भी बन गया दूसरा वशिष्ठ है लेकिन ये उससे भी बड़ा वशिष्ठ बन गया उसका श्रेय इसको आ गया और प्रतिष्ठा था वो भी इसमें आ गया अथाहीन हम श्रोत्राच श्रोत्र ने आके कहा यद हम संपद अस्मी जो मैं संपत हूं सब चीजों को कामनाओं को पूर्ण करने वाली हूं तो तम तत् संपद असी तू उसकी भी संपत्त है और तू मेरी भी संपत्ति की भी संपत्त है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 और उसमें एक पहला प्राण भी है एक पहला अपने आप में प्राण भी है लेकिन इन सबको भी प्राण कहा जा रहा है अपान उदान व्यान समान अपान या अनुकल कूर्म देवदत्त धनंजय आदि उन सबको भी ले लेंगे तो ऐसे ही वृत्तियों में भी देख सकते हैं अविद्या को देख सकते हैं जैसे अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश यह पांचों है ये सब अविद्या ही है वैसे तो लेकिन अविद्या मुख्य है और यह सब उसका आश्रय है उसके नाम से कह दिया जाता है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 ये की ये बात आई है तो आज का पाठ्य कक्षा यहीं तक रखते हैं प्रणव प्रण है। ओ... सदर मैदान होम